ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विनलोक कर रहे हैं भगवान भाष्यकार मीमांसकों की शंका का समाधान कर रहे हैं मीमांसकों की शंका है कि ब्रह्म वेदार्थ होने से धर्म के तरह मनन आदि अनपेक्ष ही होना चाहिए केवल श्रुत्यादि से ही ब्रह्मज्ञान होगा उसके लिए जरूरी नहीं है मनन निरिध्यासन और विद्वत अनुभव इस प्रकार की मीमांसकों की शंका का निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अरे बता रहे हैं कि धर्म और ब्रह्म इन दोनों में वेदार्थ स्वरूप समानता होने पर भी वैलक्षण्य भी है इसलिए धर्म को दृष्टांत बता करके जो जो धर्म ज्ञान के प्रति साधन बनते हैं उतने ही साधन ब्रह्म ज्ञान में होंगे उससे अतिरिक्त तो नहीं होंगे ये कहना अनुचित है अयुक्त हैं ये बता रहे हैं भगवान भाष्यकार इसलिए दोनों का वही वैलक्षण्य दिखाने के लिए पहले तो लौकिक कर्म दृष्टांत से वैदिक कर्म में साध्यत्व बताया गया साध्यत्व यानी अनुष्ठेयत्व पुरुष प्रयत्न निष्पन्न तो पुरुष प्रयत्न साध्यत्व दिखाने के लिए यह कहा गया कि लौकिक कर्म जैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य होता है ऐसे ये वैदिक कर्म भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य होने से साध्य है तो लौकिक कर्म रूपी जो दृष्टांत है उसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि जैसे अश्वेन अश्विन गी अन्यथा व तो ये जो है वो गमन कर्म है लौकिक कर्म और इसे पुरुष घोड़े से जाकर के भी संपन्न कर सकता है पैदल जाकर के भी संपन्न कर सकता है और अन्य स्था यानी पैदल और घोड़े की बिना दूसरे साधन को अपना करके भी पूरा कर सकता है और नहीं भी कर सकता है ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्यत्व गमन रूपी लौकिक कर्म में होने से वो साध्य है ऐसे ही वैदिक कर्म भी लौकिक गमन क्रिया के तरह करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्य होने से साध्य रूप है और फिर उस वैदिक कर्म को दृष्टांत बना करके और ब्रह्म को दार्टान्त बना करके ये कहना चाहते हैं मीमांसक जैसे वेदार्थ होने से लौकिक कर्म श्रुत्यादि मात्र सापेक्ष हैं ज्ञान के लिए अनुभवादि की अपेक्षा उसे नहीं है ऐसे ब्रह्म को भी माना जाए वेदार्थ होने से लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं श्रुत्यादि मात्र सापेक्षत्व साध्यत्व है वैसा साध्यत्व यदि ब्रह्म में हो तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म भी श्रुत्यादि प्रमाणक ही होगा अनुभवादि निरपेक्ष होगा ये धर्म में जो श्रुत्यादि मात्र प्रमाणकत्व और अनुभवादि निरपेक्षत्व दिखाने के लिए जो प्रयोजक है वो वेदार्थत्व तो नहीं साध्यत्व तो है वही प्रयोजक ब्रह्म में होगा तो कहा जा सकता है अनुभवादि निरपेक्ष ब्रह्म है करके लेकिन ऐसा नहीं है इसे दिखाना है वेदांती को इसलिए पहले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वैदिक कर्म को दिखाने के लिए कहा उदिते जुहो क्या नाम है अतिरात्रे सोनम गृहती नातिरात्रे सोनम गृहती उदिते जुहोती अनुदिते जुहोती ये यहाँ पर जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्य बताया गया ऐसे विधि निषेध भी साध्य रूप ब्रह्म होने का क्या नाम कर्म होने के कारण कर्म के विषय में सार्थक होता है और विकल्प उत्सर्ग अपवाद भी सार्थक हैं सावकाश हैं धर्म के विषय में इनके सावकाश सावकाशत्व में भी प्रयोजक धर्म का साध्यत्व है ऐसे ब्रह्म में साध्यत्व यदि होगा तो विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये सावकाश हो सकते हैं लेकिन ब्रह्म में वो न होने से ये ये अर्थवान होंगे ब्रह्म विषय ब्रह्म के विषय में भी इस प्रकार की इष्टापत्ति का निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं न तो वस्तु एवं नव अस्ति नास्ति वा विकल्प्यते यहाँ से लेकर के भूत वस्तु विषयत्वात् यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म साध्य रूप न होने से सिद्ध वस्तु रूप होने से ब्रह्म के विषय में यह विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद चरितार्थ नहीं होंगे ये दिखाया जा रहा है इसी की चर्चा हम लोगों को करनी है नतु वस्तु इत्यादि की तो नतु वस्तु एवं नईम अस्ति नास्ति इति वा विकल्पेते। तो वस्तु यानी सिद्ध पदार्थ और सिद्ध पदार्थ के विषय में एवं नवं ऐसा प्रकार विषयक विकल्प नहीं किया जाता न तु का अन्वय है विकल्पते के साथ और दूसरा एक विकल्प बताया अस्ति नास्ति इति वा वस्तु न विकल्पते तो ये जो दो विक, विकल्प बताए गए हैं अलग अलग इसमें से एक प्रकार विकल्प है एक स्वरूप विकल्प है इसे कहा जा रहा है टीका में स्पष्ट करते हुए इदम वस्तु एवं नैव घट पटो वा इति प्रकार विकल्प तो इदम वस्तु यानि सामने वाला पदार्थ सिद्ध पदार्थ वह एवं है अथवा अन है तो एवं यानी घटत्व विशेषण से युक्त है अथवा पटत्व रूप विशेषण से युक्त है अयम घट पटोवा एवं नएम का यदि ये, ये तो सामान्य विकल्प बता विशेष में परिणाम परिणत करके बोलेंगे तो अयं घटह पटोवा ये विकल्प होगा ये है प्रकार विकल्प यानी सामान्य पदार्थ जो अयम है वो तो है ही है उसमें घटत्व रूप विशेषता है कि पटत्व रूप विशेषता है विशेषता का ही दूसरा नाम है प्रकार ये प्रकार विशेष विकल्प हुआ ये कहा ये प्रकार विकल्प है ये एवं नएम का ये उदाहरण है और अस्थि नास्ति का बता रहे हैं कि अस्थि नास्ति इति सत्ता स्वरूप विकल्प तो सिद्ध वस्तु के स्वरूप भूत सत्तात्मक धर्म विषयक विकल्प है इसलिए इसे स्वरूप विकल्प कहा जाता है सत्ता स्वरूप विकल्प कि यह वस्तु सदरूप है अस्ति का मतलब इदम अस्ति, यानी सदरूप है अथवा नास्ति का अर्थ है असद्रूप है तो ये सत्ता स्वरूप विशेष विकल्प हुआ ऐसा विकल्प कहते हैं वस्तु के विषय में नहीं किया जाता ऐसा विकल्प प्रामाणिक नहीं माना जाता होता है तो उसमें से यह विकल्प अप्रामाणिक होता है और एक ही प्रामाणिक होता है अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को ही प्रामाणिक माना जाता है वह ज्ञान होने से वस्तुजन्य ज्ञान होने से और बाकी सब तो दूसरे दूसरे जो विकल्प है वे प्रमाण न होने से भ्रम रूप माने जाता है। इसे दिखाने के लिए इन विकल्पों में भ्रमत्व का प्रयोजक बताया जा रहा है पुरुष बुद्धि अपेक्ष सिद्ध वस्तु के विषय में जो विकल्प हैं उनमें से जो वस्तु तंत्र होगा प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होगा वो तो प्रमारूप होगा विकल्प एक ज्ञान है संशय विकल्प एक ज्ञान होता है ज्ञान के ही अवांतर भेद है संशयात्मक ज्ञान और उस संशय में कहीं एक विकल्प होते हैं, कोटियां होती हैं उसमें से जो कोटि विकल्प यानी कोटि वस्तु तथा प्रमाण तंत्र होगी सिद्ध वस्तु के विषय में वह परमारूप होगी और बाकी कोटियां सिद्ध वस्तु के विषय में जो होगी वे अवस्तु तंत्र होगी वह पुरुष बुद्धि की कल्पना मात्र रूप होगी तो वह प्रमाण मूलक न होने से वस्तु अधीन न होने से उन्हें माना जाएगा उन कोटियों को क्योंकि सिद्ध पदार्थ का स्वरूप एक ही होगा इसलिए एक स्वरूप विषय का ज्ञान तो जो अनेक कोटियों में एक कोटि होगी जो वास्तविक स्वरूप को विषय करने वाली सिद्ध पदार्थ के वो प्रमा बनेगी और बाकी जो उससे विपरीत स्वरूप को विषय करने वाले ज्ञान होंगे विकल्प होंगे वे अप्रमा होंगे वह पुरुष बुद्धि की कल्पना मूलक होंगे इसे दिखाने के लिए विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा ये वाक्य हैं भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु वस्तुनि अपि आत्मादो अस्ति नास्ति इत्यादि तत्र आह विकल्पनास्तु इति कहते हैं, आप कह रहे हो सिद्ध वस्तु के विषय में विकल्प नहीं होते तो आत्मा आदि जो सिद्ध पदार्थ है ये सर्पादि जो रज्जु सर्पादि है इसमें जो सामान्य स्वरूप है ईदन स्वरूप उस विषय सब लीजिए दूर से तो ये सिद्ध पदार्थ है और इन सिद्ध पदार्थों के विषय में भी लोक में विकल्प दिख रहे हैं वादियों का विवाद आपस में होता हुआ आत्मादि के स्वरूप में दिख रहा है कोई कहते हैं कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ये चार वाक्यों से लेकर के वेदांती पर्यंत यह yeah, आत्मा रूपी सिद्ध पदार्थ के विषय में कई विकल्प होते हैं चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो किसी की दृष्टि में इंद्रिया ही आत्मा है तो किसी की दृष्टि में मन ही आत्मा है किसी की दृष्टि में प्राण ही आत्मा है कोई कहता है बुद्धि आत्मा है कोई कहता है आनंद में ही आत्मा है कोई कहता है कि इन सब से विलक्षण पंच कोशातीत तो निर्विकार चेतन आत्मा है तो ये आत्मा के विषय में भी विकल्प हो रहा है ना? कोई कहते है कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है कोई कहता है कार्यक्रम संघात ही आत्मा है ये सब अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प सिद्ध वस्तु के विषय में भी वादियों के आपस में विवाद सिद्ध वस्तु के स्वरूप के विषय में होने से देखे जा रहे विकल्प अरुण विकल्पों को परमारूप ही माना जाए यथार्थ माना जा जैसे साध्य वस्तु के विषय में विकल्प प्रमात्मक होते हैं वो षोड़शी ग्रहण भी परमारूप है तो षोड़ी अग्रहण भी परमारूप है तो षोड़ी ग्रहण के विषय में षोडशी ग्रहण करना न करना दोनों भी परमात्मक ज्ञान है क्योंकि वो षोड़ी ग्रहण रूपी कर्म है साध्य और उस साध्य होने के कारण वह षोड़शी ग्रहण रूप कर्म यदि होता है तो भी उसका ज्ञान वो प्रमा है और नहीं करते हैं तो ये ज्ञान भी परमा रूप ही है दोनों विकल्प उदित होम भी और अनुदित होम भी विरुद्ध स्वरूप वाला होने पर भी यथार्थ है साध्य रूप होने से ऐसे सिद्ध वस्तु के विषय में नहीं होगा ये कहना है वेदांतियों को लेकिन मीमांसक कहते हैं सिद्ध वस्तु के विषय में भी विकल्प दिख रहे हैं कोई कह रहा है आत्मा कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त नहीं है कोई कह रहा है अतिरिक्त है कोई कह रहा है कि वह अतिरिक्त जो शरीर से आत्मा है वह कर्ता भोक्ता वह रूप है कोई कह रहा है कि केवल कर्ता भोक्ता ही है कर्ता नहीं कोई कह रहा कर्ता भोक्ता दोनों भी नहीं अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन है तो आत्मा के विषय में कितने विकल्प है वो भी सब प्रमाक माने जाए परमारूप ही माने जाए ये शंका करने वाले का अभिप्राय है उस दृष्टि से कहते हैं कि ननु वस्तुनि अपि आत्मादो वादी नाम अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प दृश्यते तो आत्मादिरूप सिद्ध वस्तु के विषय में भी वादियों का आपस में विवाद होने से आत्मा के अस्तित्वादी के विषय में जो अनेक कोटिया बनती हैं उन सब को भी परमारूप माना जाए, विकल्पा दृश्यंत यानी वास्तविक ही विकल्प होते हैं ये माने जाए तत्र इसके विषय में सिद्धांतियों का ये कहना है कि विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा जो वादियों का आपस में सिद्ध वस्तु के विषय में अलग अलग विकल्प करना है विवाद करना है आदि के स्वरूप के विषय में कार्यक्रम संघर्ष से अतिरिक्त नहीं है या है ये इनमें से दोनों भी परमारूप नहीं हो सकते क्यों कि कहते हैं विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा इसमें पुरुष बुद्धि शब्द का अर्थ है वस्तु के स्वरूप के विषय में जो मनुष्य के बुद्धि में स्मरण हो रहा है अपना एक पूर्वाग्रह है और उस पूर्वाग्रह को लेकर के निर्मूलक स्मरण स्पूर्णा और उसी स्पूर्णा स्पूर्णामूलक यह विकल्प है पुरुष बुद्धि अपेक्ष है का मतलब पुरुष बुद्ध के अपने पूर्वाग्रह से वस्तु का जो स्वरूप मानता है उस विषय का स्मरण मूलक वो विकल्प है पुरुष बुद्धि को प्रमाण नहीं माना जाता और साध्य वस्तु जो वैदिक कर्म है उसके विषय में जो विकल्प है वह पुरुष बुद्धि प्रभव मात्र नहीं है अबितु अतिरात्रशीनम नाति नातिरात्रे सोड़शीनम गृहती ये जो प्रमाणभूत वेद है तन्मूलक वो विकल्प है उदितेज होती अनुदिते जो होती प्रमाणभूत वेद है और तन्मूलक वह विकल्प है साध्य वस्तु के विषय में वह पुरुष बुद्धि अपेक्ष मात्र नहीं है वो प्रमाण मूलक होने से वो परमारूप है विकल्प ऐसे सिद्ध वस्तु के विषय में जो अनेक विकल्प होंगे उनमें से एक को छोड़ करके बाकी सब अप्रमाण मूलक होंगे पुरुष बुद्धि से लेना है पुरुष बुद्ध... पुरुष का जो अपना पूर्वाग्रह है उस पूर्वाग्रह से निकले हुए वो विकल्प हैं। इसलिए अप्रमाण है सिद्ध वस्तु के विषय में वे परमारूप नहीं है पुरुष बुद्धि अपेक्षा में पुरुष बुद्धि शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार अस्तित्व आदि कोटि स्मरणम पुरुष बुद्धि अस्तित्व नास्तित्व आदि जो कोटियां हैं इनका स्मरण यह पुरुष बुद्धि शब्द का अर्थ है पुरुष बुद्धि अपेक्षा में और तन मूला विकल्पना का मतलब मनस्पंदित मात्रा ये अस्तित्वादी कोटियों के स्मरण मूलक ये विकल्प हैं सिद्ध वस्तु के विषय में का अर्थ है वे मन का स्पंदन मात्र रूप है किसी प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञानात्मक नहीं है यथार्थ नहीं है इसलिए संशय विपर्य विकल्पा न प्रमार रूपा इति अक्षरार्थ ते विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा इस वाक्य का अर्थ निकलेगा कि जो संशयात्मक वृत्ति है सिद्ध वस्तु के विषय में विपर्य रूप वृत्ति है और विकल्पात्मक वृत्ति है यह परमारूप नहीं है सिद्ध वस्तु के विषय में यथार्थ नहीं है ये शब्दार्थ बता करके विकल्पनास्तु क्ष का भावार्थ बताते हैं टीकाकार भाव इससे कि धर्मो ही यथा यथा यथा ज्ञायते तथा तथा शक्यते इति पुरुषबुद्धि अपेक्षा विकल्पना ज्ञाते युद्धि भवन्ति तो कहते हैं धर्म के विषय में जो विकल्प हैं वह शास्त्र से जो धर्म का स्वरूप जाना जा रहा है जिस जिस प्रकार वैसा वैसा करना संभव है तो शास्त्र बता रहा है कि अतिरात्र याग में षोडशी ग्रहण भी अंग है षोड़शी ग्रहण न करना भी सो अंग है तो इसलिए ये जो दो विपरीत ज्ञान हो रहे हैं सोडशी ग्रहण रूप साध्य वस्तु के विषय में यह केवल पुरुष बुद्धि अपेक्षा नहीं है किंतु शास्त्रानुसार जो पुरुष साध्य वस्तु षोडशी ग्रहण का स्वरूप ज्ञात हुआ तन्मूलक है तत्सापेक्ष है इसलिए शास्त्र मूलक होने से माना जाएगा साध्य वस्तु के विषय में वि, सभी विकल्प यानी सभी कोटिया प्रामाणिक है प्रमा है तो धर्मो ही यथा यथा गाएते तथा तथा करतु शक्यते इति यथा यथाशास्त्र पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पा सर्वे प्रमारूपा एव धर्म के विषय में यानी साध्य वस्तु के विषय में तो प्रमाण मूलक जो पुरुष बुद्धि और तन तत्सापेक्ष सभी विकल्प प्रमात्मक है ये कहा गया और तत्साम्य ब्रह्मणी अपि सर्वे विकल्पा यथार्था तो तत्साम्य धर्म की समानता ब्रह्म में है वेदार्थत्वरूप ये दिखा करके यदि ब्रह्म रूपी सिद्ध वस्तु के विषय में भी सारे विकल्पों को यथार्थ मानना चाहोगे परमारूप मानना चाहोगे तो वो कहते हैं हे हाँ, पूर्व पक्षी कहेंगे ना ऐसा यथार्थाशु ये पूर्व पक्षी कहेंगे तत्साम्य ब्रह्मणी अपनी सर्वे विकल्प यथार्थाशु ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम इस भाष्यवाक्य से तत्रापि इति तीवी प्रति आह न इति तो तत्रापि एवं यानी ब्रह्म के विषय में भी यह विकल्प सब के सब प्रमारूप हैं एवं है का ऐसा कहने वाले जो मीमांसक हैं वादी हैं है हाँ। तो ये जो मीमांसक हैं उनके लिए कहते हैं कि वदंतम प्रति आह कि ब्रह्म के विषय में यह विकल्प परमारूप नहीं होंगे ये सिद्धांति का कहना है कि न वस्तु याथात्मिक ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम जो वस्तु यानी सिद्ध पदार्थ का वास्तविक स्वरूप विषयक ज्ञान है सिद्ध वस्तु के वास्तविक स्वरूप विषयक ज्ञान को पुरुष बुद्धि सापेक्ष नहीं कहा जा सकता वह तो प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होगा पुरुष बुद्धि सापेक्ष नहीं होगा तो टीका है थोड़ी सी इसे देखिए यदि तो कहा कि थोड़ा एक वाक्य भाष्य में भी देखिए कि किमतर ही तो यदि पुरुष बुद्धि सापेक्ष वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो क्या है फिर किस सापेक्ष है तो कहते है, वस्तु तंत्र एवं वस्तु से लेना विषय को ज्ञान के विषय को उसके वास्तविक स्वरूप को सिद्ध वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है जिसे प्रमेय कहा जाता है और ये वस्तु शब्द उपलक्षण है प्रमाण का भी प्रमाण और वस्तु तंत्र हुआ करता है सिद्ध वस्तु का ज्ञान इसलिए वस्तु यानि वस्तु एवं प्रमाण तंत्र यानि अधीन ही तत् तत् वस्तु याथात्म ज्ञानम वस्तुयाथात्म ज्ञान प्रमाण तथा वस्तु के अधीन है वस्तु मूलक है जैसा वस्तु का स्वरूप होगा ऐसा ज्ञान होगा यदि निर्दोष चक्षरूप प्रमाण है और सामने वाली वस्तु चक्षु इंद्रिय का प्रमाण भूता यदि सफेद है और आंख भी निर्दोष है तो वह उसे शंख को सफेद ही दिखाएगा दूध को सफेद ही दिखाएगा और कोई कहे कि दूध पीला है तो माना जाएगा कि वह आ, सदोष प्रमाण से उसे दिख रहा है वैसा वह वस्तु तन, आ, क्या नाम वस्तु वैसी नहीं है लेकिन वैसी दिख रही है तो प्रमाण में कोई दोष है वस्तु का स्वरूप तो एक रूप होगा किसी को पीला दिखे और किसी को वही दूध सफेद दिखे ऐसा नहीं होगा तो इसलिए कहा कि वस्तु एव तत् वस्तु याथात्म ज्ञानम अब टीका को देखिए यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि साध्य ज्ञानवत पुरुष बुद्धि अपेक्षा जाए तदा सिद्धे वल य य यथार्था सु तो जैसे साध्य वस्तु का ज्ञान पुरुष बुद्धि सापेक्ष होता है ऐसे सिद्ध वस्तु का ज्ञान भी पुरुष बुद्धि सापेक्ष होगा यदि तो फिर सिद्धे विकल्पा यथार्था सुध वस्तु के विषय में विकल्प साध्य वस्तु के तरह परमारूप माने जाएंगे यथार्थ माने जाएंगे का मतलब परमारूप माने जाएंगे वह सब ज्ञान वास्तविक माने जाएंगे यथार्थ आशु लेकिन कहते हैं न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम तो सिद्ध वस्तु का आज जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान वह पौरुष नहीं है का मतलब पुरुषाधीन नहीं है पुरुष तंत्र नहीं है जैसे साध्य वस्तु पुरुष प्रयत्न साध्य है इसलिए उसे पुरुष तंत्र कहा जाता है पौरुष कहा जाता है ऐसे यह सिद्ध वस्तु का ज्ञान पौरुष नहीं है यानी पुरुषाधीन नहीं है पुरुष तंत्र नहीं है प्रमाण तंत्र और वस्तुतंत्र है तो कहा पुरुषाधीन नहीं है तो किसके अधीन है फिर किन ही तो कहते हैं प्रमाण वस्तु जन्यम कौन वस्तु याथात्म ज्ञानम जो सिद्ध वस्तु का ज्ञान है वह पौरुष नहीं है अपितु प्रमाण तथा वस्तु जन्य है मतलब उनके अधीन है तथा च वस्तुन एक रूप एक ज्ञानम प्रमा तो सिद्ध वस्तु का स्वरूप एक ही होने से वास्तविक स्वरूप एक है इसलिए एक एकम एवं ज्ञानम प्रमा सिद्ध वस्तु के विषय में जो अनेक कोटियां हैं अनेक विकल्प हैं उसमें से एक ही ज्ञान माना जाएगा यथार्थ वास्तविक और अन्य विकल्पा अयथार्था एवं बाकी तो भ्रांति रूप होंगे अयथार्थ होंगे क्या अर्थ है तत्र तो कहा कि अनेकों में से एक ही यथार्थ होगा और बाकी सब हो जाएंगे अयथार्थ इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताते हैं कि अत्र दृष्टान्तम आह नहीं स्थानो इति अत्र अत्रि सिद्ध वस्तु के विषय में एक ही ज्ञान वास्तविक है बाकी सब अवास्तविक है और यथार्थ है भ्रांति है इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए सिद्ध दृष्टांत बताते हैं कि नहीं स्थानों एकस्मिन् स्थानुर्वा पुरुषो अन्योवा इति तत्वज्ञान भवति। <coughs> एक स्थानुरूप पदार्थ है उसके विषय में ये जो तीन विकल्प हैं स्थानुर्वा पुरुषो अन्योवा ये तीनों भी स्थानुरूप ज्ञान भी पुरुष रूप ज्ञान भी और अन्य विषय ज्ञान भी वास्तविक नहीं माना जा सकता ये सभी के तीनों ज्ञान परमारूप नहीं है सिद्ध वस्तु है स्थानु और तद विषयक किसी को स्थानु जिसको मालूम है कि ये स्थानु ही है एक पेड़ का बीच में टूटा हुआ वो तना है ऐसा जिसने देखा हुआ है उसे मंद अंधकार में भी वह स्थानु ही दिखेगा एक वो ज्ञान हो रहा है एक को कह रहा नहीं पुरुष है खड़ा ऊंचा है यदि पांच फुट तो खड़ा हुआ पुरुष दिख रहा है और छोटा है यदि तो बैठा हुआ पुरुष ऐसा दिखेगा और किसी को दिखेगा अन्य अन्य कोई आ... हाँ भूत प्रेताजी दिखेगा तो ये जो है ये तीनों ज्ञान एक सिद्ध वस्तु के विषय में वो तत्व ज्ञान नहीं होंगे वास्तविक नहीं होंगे तो ये कहा कि स्थानो एकस्मिन स्थानुर्वा पुरुषो व इति वही तत्वज्ञानम नहीं होती ये सब के सब तत्वज्ञान नहीं है तो थोड़ी ठीक है स्थानु रेव इति अवधारणे हाँ तो थोड़ा और पढ़िए तत्र और त्रम हा हाँ, तो स्थानु रेव इति अवधारणे ठीक है टीका में देखिए इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार की तर ये हाँ कि कहा गया हम हा स्थानुरेव इति अवधारणे टीका में स्थानुरेव इति अवधारणे सिद्धे सर्वे विकल्प यथार्थ ये नहीं स्थानो एक पुरुषो व अन्य इति ज्ञान भवति इस वाक्य का ये अर्थ है कि जब ये स्थानु ही है ऐसा अवधारण हो जाता निश्चय हो जाता तो बाकी जो दो ज्ञान है उनमें भ्रमत्व सिद्ध तो होता तो सर्वे विकल्प यथार्थ न भवंति अब आगे वाला जो वाक्य है तत्र पुरुषो वा अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञानम इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार त्र यद वस्तुतंत्र ज्ञानम तद यथार्थम यत पुरुष तंत्र तन्मिथ्या इति विभजते तत्र इति तो ये जो स्थानों के विषय में अलग अलग अनेक विकल्प उपस्थित हुए उसमें से एक ही विकल्प यथार्थ निकला और बाकी दो अयथार्थ हैं कह रहे हो तो को, कोई कहेगा कि हमारा वाला जो विकल्प है उसको ही यथार्थ माना जाए दूसरा कहेगा नहीं मुझे जो हो रहा है वो यथार्थ माना जाए तो ये विवाद तो बना ही रहेगा तो कौन यथार्थ है और कौन अयथार्थ है इसका निर्धारण कैसे होगा इस निर्धारण के लिए कहते हैं कि तत्र यद वस्तुतंत्र ज्ञानम तद यथार्थम इन अनेक विकल्पों में से जो विकल्प वस्तु तंत्र है वस्तु ये उपलक्षण है प्रमाण का भी तो प्रमाण तथा वस्तु के अधीन है प्रमाण तथा प्रमेय से जन्य है प्रमेय के वास्तविक स्वरूप को विषय करने वाला प्रमाण जन्य जो विकल्प है वो माना जाएगा यथार्थ और ये पुरुषतंत्र और जो पुरुष बुद्धि अपेक्ष मात्र है वह माना जाएगा अयथार्थ तो पुरुष युष तंत्र इति मिथ्या ये विभाग करके भाषकर भगवान बता रहे हैं तत्र पुरुषो व अन्यो वी मिथ्या ज्ञानम तत्र यानी उस स्थानों के विषय में इसलिए टीका में टीकाकार तत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि स्थानों इत्यर्थ तो इति वो तत्व ज्ञानम तो ये स्थानु ही है ये माना जाएगा प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होने से यथार्थ ज्ञान रेव यही ज्ञान यथार्थ क्यों है तो भास्कर भगवान ने कहा वस्तु वस्तुतंत्र वस्तु तंत्र त्वात ये होने से तो सिद्ध पदार्थ के विषय में वही विकल्प यथार्थ होगा जो प्रमाण तथा वस्तु अधीन है और बाकी सब विकल्प पुरुष बुद्धि सापेक्ष होने से अयथार्थ होंगे ये बताया गया ये दृष्टांत में समझा करके एवं इत्यादि दार्टान्त में अब समझाया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में कि स्थानो उक्त न्याय घटा अतिदिसति अति दिशती तो एक उदाहरण सिद्ध वस्तु स्थानों के विषय में एक विकल्प यथार्थ निकला बाकी अयथार्थ है यह समझा करके अब कहते हैं जितनी भी सिद्ध वस्तुएं हैं उन सब सिद्ध वस्तु के विषय में भी इसी न्याय को लगाना कि सिद्ध पदार्थ का जो ज्ञान वस्तुतंत्र होगा वह यथार्थ होगा और पुरुष पुरुष बुद्धि सापेक्ष होगा वह अयथार्थ होगा ऐसा सभी सिद्ध वस्तु के विषय में समझना ये कहते हैं एवं इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि स्थानों उक्त न्याय घटा दिशु अति दिशती एवं इति स्थानु में कौन सा विकल्प यथार्थ होगा बाकी कौन अयथार्थ होंगे इसे समझाने के लिए जो न्याय बताया ही, उसी युक्ति से सर्वत्र सिद्ध वस्तु के विषय में एक ज्ञान यथार्थ बाकी अयथार्थ समझना ये कहा जा रहा है एवं भूत वस्तु विषयाना प्रामाण्यम वस्तु वस्तुतंत्र एवं याने स्थान, स्थानु के तरह ही जितने भी सिद्ध पदार्थ विषय को ज्ञान है वह वस्तुतंत्र होंगे प्रामाण्यम भूत वस्तु विषयानाम यानि ज्ञानानाम प्रामाण्यम यहां प्रामाण्यम यानि परमात्व प्रमाण शब्द प्रमा अर्थम है भावार्थ में लूट प्रत्यय होने से इसलिए प्रामाण्यम का अर्थ निकलेगा परमात्व यथार्थत्व तो भूत वस्तु विषया नाम ये बहुरी समास है इसमें अन्य पदार्थ है ज्ञान विकल्प तो भूत वस्तु है विषय जिन विकल्पों का ऐसे वस्तुओं में यानी ज्ञानों में वह ज्ञान प्रमाण रूप होगा कौन तो कहते हैं जो वस्तु वस्तुतंत्र है वस्तु तंत्र ज्ञान सिद्ध वस्तु के स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान ही वस्तु तंत्र ज्ञान कहलाता है वह प्रमाण रूप होगा तत्र एवं सती ब्रह्म ज्ञानम अपि ये दार्टान्त अब लौकिक सिद्ध वस्तु के विषय में एक विकल्प जो वस्तु तंत्र है वह यथार्थ है ये समझा करके अब वेदार्थ में भी जो सिद्ध रूप वेदार्थ है उसके विषय में भी लौकिक इस न्याय के अनुसार सिद्ध वेदार्थ विषयक वही ज्ञान वास्तविक माना जाएगा जो वस्तु तंत्र होगा और बाकी पुरुष बुद्धि सापेक्ष ज्ञान वेदा सिद्ध वस्तु वेदार्थ के विषय में भी माने जाएंगे अयथार्थ ही ये दार्ष्टान्त में समझाया जा रहा है इसलिए आगे टीकाकार तत्र एवं सती इसके अवतरण में लिखते हैं कि प्रकृतम आह प्रकृत है नतु वस्तु एवं नेवं इसके यानी इस भाष्य की रचना जिस शंका का निराकरण करने के लिए की है वह तो ये कहना चाहते थे पूर्व पक्षी मीमांस कि जैसे धर्म के विषय में विकल्प आदि सावकाश है ऐसे ब्रह्म के विषय में भी विकल्प आदि को सावकाश माना जाए इसका निराकरण किया जा रहा है न वस्तु एवं नैव इत्यादि से इसलिए वो प्रकृत अर्थ है कि ब्रह्म वेदार्थ होने पर भी सिद्ध वस्तु होने से लोक में जैसे सिद्ध वस्तु के विषय में सभी विकल्प यथार्थ नहीं होते हैं। जो वस्तुतंत्र विकल्प है वही यथार्थ होता है बाकी सब अयथार्थ होते हैं ऐसे ब्रह्म वेदार्थ होने पर भी सिद्ध वस्तु होने से जो वस्तुतंत्र ज्ञान होगा ब्रह्म का वो हो जाएगा यथार्थ और बाकी सब ब्रह्म के विषय में अयथार्थ ही ज्ञान माने जाएंगे ये कहते हैं तो आगे हैं तत्र एवं सती का अवतरण की प्रकृतम आह तत्र एवं सती थी। तो भाष्य में देखिए तत्र एवं सती ब्रह्मज्ञानम एव भूत वस्तु विषय तो ब्रह्मज्ञान भी वस्तु ही है जो होगा वह यथार्थ होगा यानी तत्र एवं सति इतने का तो अर्थ हुआ सिद्ध वस्तु के विषय में वस्तु तंत्र विकल्प को ही यथार्थ कहा जाता है बाकी को अयथार्थ कहा जाता है जिस कारण से इसलिए ब्रह्म अपि वस्तु तंत्रम एवं प्रमा ऐसे लगाना वस्तु तंत्र जो होगा वही यथार्थ होगा परमारूप होगा ब्रह्म ज्ञान क्यों तो कहते हैं भूत वस्तु विषयत्वा यह भी सिद्ध वस्तु ब्रह्म को विषय कर रहा है इसलिए भूत वस्तु विषयत्वात् थोड़ी सी टीका है इसे देखिए सिद्धे अर्थे ज्ञान वस्तु वस्तुधीन सी ब्रह्म वस्तुजन्यम एवं यथार्थ न तो ये इसका अर्थ निकला। का अर्थ बताया टीका में टीका कारण सिद्धे ज्ञान प्रमा वस्धीन सति भाष्यस्त तत्र एवं सती का अर्थ है कि सिद्ध वस्तु के विषय में ज्ञान का यथार्थत्व वस्तु अधीन होता है ये निश्चित होने पर ब्रह्म ज्ञानम अपनी वस्तुजन्यम एव यथार्थम तो ब्रह्म के विषय में भी वही ज्ञान वास्तविक माना जाएगा जो वस्तुजन्य होगा न पुरुष पुरुषतंत्र तो जो पुरुष बुद्धि सापेक्ष होगा वह यथार्थ नहीं होगा क्यों तो भूतार्थ विषयत्वात सिद्ध वस्तु विषय होने से स्थानु ज्ञानवत इत्यर्थ तो जैसे स्थानु का ज्ञान है वह वस्तु तंत्र जो है यथार्थ है और बाकी पुरुष बुद्धि सापेक्ष अयथार्थ है ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु वस्तुतंत्र यथार्थ होगा और पुरुष बुद्धि सापेक्ष होंगे वे सब अयथार्थ होंगे अतः साध्य अर्थे सर्वे विकल्पा पुन तंत्रा न सिद्धे अर्थ इति वैलक्षण्याथ तो ये निकला कि जो साध्य वस्तु होती है चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो साध्य ने पुरुष प्रयत्न निष्पन्न होने वाली वस्तु पुरुष प्रयत्न से निष्पाद्य जो पदार्थ है अनुष्ठेय पदार्थ हैं, वह तद विषय सभी विकल्प माने जाते हैं पुरुष के अधीन पुरुष बुद्धि सापेक्ष न सिद्धे अर्थे और जो लौकिक हो या वैदिक हो सिद्ध जो पदार्थ होगा तद विषयक विकल्प यथार्थ नहीं माने जाते पुरुष तंत्र होंगे तो अयथार्थ ही माने जाएंगे तो न सिद्धे अर्थे यानी सिद्धे अर्थे पुरुषतंत्रा विकल्पा न यथार्था ऐसा लगाना क्यों तो कहते हैं इस प्रकार का है वह अलक्षण्य सिद्ध हुआ सिद्धत्व तो और साध्यत्व तो एलक्षण्य है ना इति न वैलक्षण्या धर्मसाम्यम इति मननादि अपेक्षा सिद्धा भावः इसलिए ब्रह्म और धर्म दोनों में वेदार्थत्व होने पर भी वैलक्षण्य भी है वो वैलक्षण्य क्या है कि ब्रह्म में सिद्धत्व है धर्म में साध्यत्व है तो सिद्धत्व साध्यत्व रूप वैलक्षण्य होने के कारण जो पुरुष बुद्धि तंत्र विकल्प संशय विपर्य विकल्पों को दूर करने के लिए जरूरी है संशय और विकल्पात्मक क्या संशय और विपर्य रूप विकल्पों को निकालने के लिए मनन की जरूरत है निधि ध्यास की जरूरत है सिद्ध वस्तु ब्रह्म होने से वह वैदिक होने पर भी वेदार्थ होने पर भी सिद्ध वस्तु होने से मनन की भी अपेक्षा है ब्रह्मज्ञान में पुरुष बुद्धि सापेक्ष अयथार्थ विकल्पों को भ्रांतित रूप सिद्ध करने के लिए श्रुति सम्मत युक्तियों से चिंतन रूप मनन भी जरूरी है और निधिध्यासन भी आवश्यक है ब्रह्म का अनुभव भी अपेक्षित है ये अर्थ निकला कि इति धर्म वैलक्षण्या धर्मसाम्यम इति नननादि अपेक्षा सिद्धा भाव तो मीमांसकों की जो शंका थी उसका निराकरण हुआ तो फिर मीमांसकों की शंका का निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों ने ब्रह्म को धर्म से विलक्षण बताया धर्म साध्य रूप है ब्रह्म सिद्ध रूप है घटादि के तरह अब फिर से सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए श्रुति की जरूरत नहीं है अपितु जैसे अग्नियादि सिद्ध वस्तु है उनका ज्ञान पर्वतादि में अनुमान से होता है ऐसे सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी अनुमान का विषय बनेगी इसलिए ब्रह्म के विषय में स्वतंत्र रूप से अनुमान ही प्रमाण होगा ये तर्क लेकर के सिद्ध वस्तु होने से अग्नि आदि की तरह ये तर्क लेकर के मीमांस क्या नाम है वैशेषिक तार्किक लोग फिर से सामने आते हैं ननु इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं